मुस्कुराते रहो, रहो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वैल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मुनीश कपिला जी हमारे साथ उपस्थित हैं। पंजाब लुधियाना से बिलोंग करते हैं आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं आज जी हाँ माउंट आबू आए हुए हैं एक शिविर के अंतर्गत तो आइए उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से मुनीष जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया कैसे हैं आप बहुत बढ़िया उड़ती कला में <laughs> क्या बात है तो मुनीष जी अपने बारे में बताइए अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए अभी मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विस दे रहा हूँ मैं एस अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ इस वक्त मेरे पास पाँच यूएलबीज़ हैं जिनका मैं काम देख रहा हूँ बहुत बढ़िया चल रहा है अच्छा अच्छा <laughs> तो ब्रहमा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका एक्चुअली uh, मैंने 2010 में भी पहले ब्रहमा कुमारीज़ का सेवन डेज कोर्स किया था तो समहा आई डोंट नो मैं कैसे मतलब यही कहूँगा कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया तो फिर अब 2022 में दोबारा से मेरी ब्रह्मा कुमारी के साथ अटैचमेंट हुई तो मैं यही कहूँगा कि कहीं मन के एक कोने में ये बात चुभती है कि जब मैं 2010 में मतलब ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में आया था तो मैं उसको न्यू क्यों नहीं कर पाया तो उसकी कसक किसी कोने में ज़रूर है क्योंकि अभी ज्ञान में चलते हुए ढाई साल हुए हैं तो आप 2010 से ऐड कर लीजिए तो कितना आप समझ सकते हैं पर्सनली मेरा लॉस हुआ है सही बात है तो ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद फिर से रिजॉइन करने के बाद आपको क्या एहसास हुआ कौन सी चीज़ें आपको बहुत टच कर गई आपको लगा कि मेरा नुकसान हुआ सबसे जो बड़ी बात है वो है कि जब से मैं दोबारा से कांटेक्ट में आया हूँ तो मन को एक अजीब सी शांति पीस सा मिला है और ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई है जो हमारे साथ है जैसे कहते हैं कि कोई वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर हमेशा है और कोई भी जो जैसे छोटी सी भी कोई मुश्किल आती है या बड़ी मुश्किल भी है तो ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल छोटी सी बन गई है और उसका हल अपने आप ही निकल गया जैसे एक हमारे पंजाबी में कहावत भी है मक्खन जो बाल निकल गया ठीक है ना तो हाँ बाल निकल गया तो ऐसे है वो बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टी भी होती है वो कैसे सॉल्व हो जाती है पता ही नहीं लगता <laughs> जी जी कोई एग्जांपल उदाहरण आप दे सकते हैं जो आपको लगा yes. जैसे अभी मेरी आ, कुछ आठ महीने पहले मेरी सानवाल लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग थी ऑल ऑफ ए सडन मेरी इधर बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो गई mm -hmm. तो मतलब वो इट्स नीयर अबाउट वन सिक्सटी टू वन सेवनटी किलोमीटर्स मेरे होम टाउन मंडी गोबिंदगढ़ से okay. तो जैसे मेरी युगल भी पीछे अकेली रहती थी तो कहीं जहन में ये था कि ये कैसे मैनेज होगा? तो बाबा को याद किया शेव बाबा और आप यकीन मानेंगे मैं रामपुरा फूल में जहाँ पे स्टे भी कर रहा हूँ मुझे मेरा घर ही मिल गया वहाँ पे, ठीक है तो जो वहाँ पे मेरे भाई हैं पवन भाई दीदी हैं उषा दीदी वो भी ब्रह्मा कुमार इसको फॉलो करते हैं तो वो एक मैं समझूंगा बाबा का इतना बड़ा मुझे सपोर्ट मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है मतलब ये इसको हम संयोग भी नहीं कह सकते बहुत मतलब बाबा का एक वरदानी हाथ ही है जिससे ये सब कुछ संभव हो पाया चलिए मनीष जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया है और आशा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है Uh, कभी कभी हम लोग को मुश्किल घड़ी में ऐसा सहयोग प्राप्त हो जाता है तो मन गदगद हो जाता है और परमात्मा को धन्यवाद करता है तो एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे अब ज्ञान नहीं मिला था तभी आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस समय आप क्या करते थे एक्चुअली जब ज्ञान में नहीं चले थे तो मतलब एक भटकना सी थी भटना का मतलब एक एक मतलब जैसे एक उसको याद किया एक परमात्मा परमात्मा तो नहीं मैं कहूँगा उसको दे देमा को याद किया एक की चालीसा पड़ी वो ख़त्म हुई दूसरे की पकड़ ली वो की तीसरे की पकड़ ली तो ज्ञान में आने से ये फ़र्क तो बहुत पड़ा है वैसे मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि वैसे मैं शुरू से शिव का ही भगत रहा हूँ और यहाँ पे आने में ज्ञान में आने से शिव और शंकर का जो अंतर है वो भी मालूम पड़ा पहले तो यही जब भक्ति में थे तो यही प्रतीत होता था जैसे शिव शंकर एक ही बात है तो ज्ञान में आने से ये एक डिफरेंस भी पता लगा है कि जो सुप्रीम सोल है वो शिव ही है चलिए काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि एक परमात्मा को याद करने से हमारे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं समझ के समझ के और यथार्थ जो याद कहते हैं उससे हमारी चीज़ें जो है अच्छी हो जाती है एक पॉजिटिव एनर्जी आपको डायरेक्टली कनेक्ट होके मिल जाती है जैसे हम लोग मोबाइल चार्जिंग के लिए अगर उसको चार्जर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो कभी भी चार्ज नहीं होगा तो ऐसे ही हमारे जैसे हम लोग अज्ञान काल में हम ईश्वर को तो याद करते हैं लेकिन उसको प्रॉपर चैनल से याद नहीं करते इसलिए एनर्जी रिसीव नहीं होती है तो यहाँ आने के बाद मुनीश जी ने जैसे इस चीज़ को समझा तो उनको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है तो मुनीश जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने अनुभव के जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए मैं सभी को एक ये ब्रह्मा की तरफ़ से और अपनी तरफ से भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि नंबर एक तो हमें ज़िंदगी में कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है हम जो हैं परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा बनाया हमें बहुत शक्तियाँ दिए हैं हमें उन शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है परमात्मा ने हमें इतनी शक्तियाँ दिए हैं कि हम अगर उनका मनन चिंतन करें और उस राह पे चलें तो मैं समझता हूँ कोई भी मुश्किल जो है हम बहुत आसानी से उसको पार पा सकते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने मुनीष जी बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है तो ढेर सारी खुशियाँ आप सभी को जिस तरह से मुनीष जी ने अपना अनुभव सुनाया है मैं चाहूँगा कि आप भी मुनीष जी की तरह ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें ढेर सारी खुशियाँ आपको मुनीष जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुनाए हैं रेडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट सुनते रहो बाकी दुनिया रिश्ता बनो साथी प्रभु के बनो साक्षी रिश्ता बनो साथी प्रभु के बनो खेल में कोई रोए तो कोई हसे अपना अपना सभी का यहाँ रास दूसरे रास से है क्या पास था